भावारथ जो असत्य को ही अपना आरोग्य देव मानता है या जो देवों की उपासना कपट भाव से करता है उसका नाश अग्नि करता है जो द्रोह के कारण मिथ्या भाषण करते हैं वे भी नष्ट हो जाएं भावारथ यदि मैं वास्तव में दुष्ट तथा राक्षस हूं तो मैं आज ही मर जाऊं अथवा यदि मैंने किसी सतपुरुष को कष्ट दिया हो तो भी आज ही मैं मर जाऊं परन्त मेरे कुछ न करने पर भी जो मुझे पर मिथ्या दोशा रोपन करता है उसके परिवार के सब सदस्त नस्ट हो जाएं। भावार्थ मेरा स्वभाव दैवी तथा दिव्य होने पर भी जो मुझे राच्छस कहता है। और स्वयं का स्वभाव राक्षसी होने पर भी जो स्वयं को देव बताता है उसे इंद्र अपने शस्त्र से नष्ट करें भावार्थ जो दुष्ट स्वभाव वाली स्त्री और दुष्ट स्वभावी पुरुष रात में उल्लू की भांति लुक्ता छिपता लोगों को कष्ट देता है वह पतन के गड्ढे में ऐसा गिरे कि वह फिर कभी उठ ही ना सके भावार्थ हे वीरों तुम प्रजाओं की रक्षा के लिए सदैव तैयार रहो जो राक्षस हों और जो यज्ञ आदि सत्कर्मों में बाधा उत्पन्न करते हों उनका तुम विनाश करो भावार्थ हे इंद्र यज्ञ करने वालों को समृद्ध करो परंतु जो दुष्ट राक्षस हों उनका चारों दिशाओं से संहार करो भावार्थ जो दुष्ट कुत्तों की भांति मनुष्यों पर आक्रमण करते हैं जो मारने की इच्छा वाले होकर शक्तिशाली को भी मारना चाहते हैं इंद्र उन कपटी शत्रुओं का वध करें तथा उन दुष्ट राक्षसों को नष्ट करें भावार्थ इंद्र यज्ञ में दी जाने वाली हव्यों को नष्ट करने वाले और आक्रमणकारी शत्रुओं को पराजित करने वाले हैं जिस प्रकार भरसा पेड़ों को काटता है अथवा मुगदर जिस प्रकार मिट्टी के बर्तनों का सफाया करता है उसी प्रकार इंद्र सामने आए हुए राक्षसों का संहार करते हैं भावार्थ उल्लू की भांति आचरण करने वाले अर्थात मोह वाले भेड़िये की भांति आचरण करने वाले अर्थात क्रोध कुत्ते की तरह इरशात गौरैया के समान कामी गरुण की तरह घमंडी गिद्ध के समान लोभी दुष्ट हैं उन्हें इंद्र मारें भावार्थ राक्षस हमें नष्ट न करें कष्ट देने वाले स्त्री पुरुष हमसे दूर रहें खाऊ भी हमसे दूर ही रहें पृथ्वी पार्थिव पापों से हमारी रक्षा करें और अंतरिक्ष अंतरिक्ष के बारे में होने वाले पापों से हमें बचाएं भावार्थ हे इंद्र कष्ट देने वाले राक्षस पुरुष का विनाश करो और स्त्री राक्षसी का भी विनाश करो दूसरे को मारना जो खेल समझते हैं वे नष्ट हो जाएं वे उदय होने वाले सूर्य को न देख सकें भावार्थ हे सोम तू तथा इंद्र दोनों मिलकर राक्षसों पर दृष्टि रखो तुम दोनों सदैव जागते रहकर हमारी रक्षा करो तथा दुष्ट राक्षसों पर अपने शस्त्रास्त्रों का प्रहार करके उनका संहार करो इति सप्तम मंडलम अठाष्टम मंडलम प्रथमं वाकः प्रथमं सुक्तं भावार्थ ऐश्वर्यशाली परमात्मा को छोड़कर अन्य देव की उपासना करने से मानव संकट में पड़कर दुखी होता है वही परमात्मा संकटों में उपासक को उभारने वाला है अतः प्रत्येक यज्ञ में उसी एक परमात्मा की स्तुति करनी चाहिए तथा बार-बार स्तुति करनी चाहिए भावार्थ यह इंद्र बलवान बैल की भांति शत्रुओं का नाशक कभी छिंड न होने वाला गौ की भांति मनुष्यों का पालन पोषण करने वाला भक्तों के मन से द्वेष को दूर करने वाला शत्रुओं का निग्रह करके भक्तों पर अनुग्रह करने वाला अत्यंत महिमाशाली और चर एवं अचर दोनों जगत की रक्षा करने वाला है ऐसे ही इंद्र की स्तुति करनी चाहिए भावार्थ इस ईश्वर की सभी प्रजाएं स्तुति करती हैं परंतु जब एक सच्चा उपासक मन से ईश्वर की उपासना करता है तभी उस ईश्वर की महिमा बढ़ती है भावार्थ विद्वान श्रेष्ठ और प्रजाओं के रक्षक मनुष्यों पर ईश्वर की कृपा होती है और वे हर प्रकार के संकटों से पार हो जाते हैं वह ईश्वर हमें भी अनेक प्रकार का बल प्रदान करें ताकि हम अपनी रक्षा करने में समर्थ हों भावार्थ ईश्वर कोई बेचने की वस्तु नहीं है वह तो भक्तों का सर्वस्व होता है अतह यदि कोई हजार दस हजार या अपरमित धन लेकर आए और उस धन को देकर ईश्वर को खरीदना चाहे तो भक्त उस धन को ठुकराकर ईश्वर को ही अपनाता है भक्त के लिए ईश्वर का मूल्य उस धन की तुलना में कहीं अधिक है भावार्थ ईश्वर का महत्व पिता एवं भाई से भी बढ़कर है परंतु माता का महत्व ईश्वर के महत्व के समान ही है माता का महत्व इतना अधिक होता है कि वह ईश्वर के समान ही होती है क्योंकि वह शरीर की भांति संसार का निर्माण करती है भावारथ परमात्मा सर्वव्यापी होने से वह कब कहां जाता है तथा कब कहां रहता है यह कहना या उसका पता लगाना संभव नहीं है क्योंकि वह तो सदैव ही सर्वत्र संचार किया करता है वह तो सबके पास जाता है परंतु सब उसकी स्तुति नहीं करते केवल भक्त ही उसकी स्तुति नहीं करते हैं भावारथ वह इंद्र अपने भक्तों पर कृपा करता है अतः उसके भक्त भी उसकी स्तुति करते हैं इस प्रकार राजा भी अपने अनुयायियों की हर प्रकार से रक्षा करें तभी उसके अनुयाई उस राजा की बढ़ाई करेंगे भावार्थ इंद्र अर्थात राजाओं के पास तेजी से दौड़ने वाले और एक ही समय में सैकड़ों मील का रास्ता तय करने वाले घोड़े होने चाहिए ताकि वह राज्य में सब जगह संचार कर सके अध्यात्म में आत्मा के वाहन इंद्रिय रूपी घोड़े इतने बलशाली हों कि कई वर्षों तक कार्यक्षम रह सकें भावार्थ सब कामनाओं को देने वाली गायत्री छंद वाली सुगमता से श्रेष्ठ फल देने वाली सब गुणों से युक्त अन्न प्रदान करने वाली और उत्तम अक्षरों से युक्त वेद वाणी से स्तुति करने पर इंद्र प्रसन्न होते हैं भावार्थ जब सूर्य ने वायु की टेढ़ी-मेढ़ी लहरों को प्रेरित करके बादलों को छकझोरा तब बादलों के घर्षण से विद्युत की उत्पत्ति हुई तथा उससे चमकीला प्रकाश चारों ओर फैल गया तब बादल भी नीचे गिरने लगा भावार्थ इंद्र शल्य क्रिया तथा घावों की चिकित्सा में भी निपुण हैं वह युद्ध में अपने वीरों के कहीं जख्म होने पर उस जख्म में से खून रिस भी नहीं पाता कि टांके आदि लगाकर उस जख्म को जोड़ देते हैं और उसे चिकित्सा के द्वारा भर देते हैं इस मंत्र से स्पष्ट होता है कि वैदिक काल में शल्य क्रिया थी शल्य चिकित्सा की जाती थी भावार्थ हम इंद्र की कृपा से कभी नीच मनुष्यों की भांति आचरण न करें तथा कभी आनंद रहित न हों नीच मनुष्यों की भांति आचरण करने वाले लोग सदैव आनंद से रहित ही होते हैं इंद्र प्रभु की कृपा से हम शाखा आदि से रहित फूटे पेड़ की भांति पुत्र पौत्रादि से रहित भी न हों हम अपने पुत्र पौत्र आदिकों के साथ उत्तम एवं विशाल घर में रहते हुए प्रभु की स्तुति किया करें भावार्थ प्रभु की स्तुति करते समय मनुष्य शीघ्रता न करे तथा न अपने मन में क्रोध द्वेष आदि दुष्ट भावनाओं को ही उत्पन्न होने दें सदैव प्रेम पूर्वक ही प्रभु की स्तुति करे मनुष्य अपने जीवन में एक ही बार सही परंतु बहुत साधन खर्च करके यज्ञ करे तथा उसे प्रभु को समर्पित कर दे भावार्थ जब जब मनुष्य इंद्र की स्तुति करें तब तब वे अच्छी प्रकार छाने हुए और शीघ्र आनंद उत्पन्न करने वाले सोम रस इंद्र को देकर उसे आनंदित करें भावार्थ मेरे और अन्यों के द्वारा मिलकर की गई इंद्र की स्तुति उसके पास पहुंचकर उसे आनंदित करें भावार्थ जिस प्रकार लोग पशुओं के चर्म से पृथ्वी को आच्छादित करते हैं उसी प्रकार मरुत अर्थात वायु पहले बादलों को व्याप्तते हैं और फिर उनसे जल को बरसाते हैं जिससे नदियों में जल आता है भावार्थ हे इंद्र तू चाहे इस समय पृथ्वी पर हो अंतरिक्ष में हो अथवा द्युलोक में हो तो भी तू मेरी इस स्तुति को सुन तथा बुद्धि को प्राप्त हो और स्तुति से प्रसन्न होकर हमारी संतानों को पुष्ट कर भावार्थ जिस यजमान की ओर से उसके स्तोता इंद्र को अत्यंत आनंद देने वाले एवं श्रेष्ठ सोम रस को प्रदान करते हैं वः इंद्र प्रसन्न होकर उस यजमान की सारी कामनाएं पूर्ण करता है भावार्थ मनुष्य अपने प्रभु से अवस्य याचना करे परंतु जो प्रभु से सदैव कुछ ना कुछ मांगता ही रहता है उससे प्रभु भी कुपित हो जाते हैं अतः मनुष्य प्रभु से मर्यादित याचना ही करे भावार्थ सोम रस शक्ति बढ़ाने और आनंद बढ़ाने वाला होता है इस सोम रस को पीकर इंद्र इच्छित वर प्रदान करते हैं